श्री श्री चैतन्य चरितावली चांचल्य किम सुत मिष्ट सुतवचनमिष्टतरम कि तदे सुतवचनमिष्टा मिष्टतम किव तदेव मीठी वस्तु क्या है पुत्र की मीठी वाणी सबसे मीठी वस्तु क्या है वही पुत्र की मधुर वाणी अत्यंत मीठी से भी मीठी वस्तु क्या है वेदांत शास्त्रों द्वारा यही सुना गया है कि कानों में खूब अच्छी तरह गूंजती हुई पुत्र की वाणी ही सबसे मीठी है अर्थात पुत्र की वाणी से मीठी वस्तु कोई भी नहीं इतनी चंचलता करने पर भी मिस्त्र दंपति का प्रेम निमाई के प्रति अधिकाधिक बढ़ता ही जाता था यही नहीं किंतु निमाई की चंचलता में माता पिता को एक अपूर्व आनंद आता था मिश्र जी तो मनुष्य स्वभाव के कारण कभी कभी बहुत चंचलता से ऊब कर नाराज भी हो जाते किंतु माता का हृदय तो सदा बच्चे की बातें सुनने के लिए छटपटाता ही रहता सच है बच्चे की बोली में मोहिनी विद्या है संसार में बच्चे की तोतली बोली से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मिल ही नहीं सकती देखा गया है प्रायः माता का सबसे छोटी संतान पर बहुत अधिक ममत्व होता है निमाई मिश्र के वृद्धावस्था में उत्पन्न हुए थे इसीलिए उनका भी इनके प्रति आवश्यकता से अधिक स्नेह था इतने चंचलता करने पर भी मिश्र जी उन्हें बहुत अधिक डांटते फटकारते नहीं थे इसलिए ये मिस्र जी के सामने भी चंचलता करने में नहीं चुकते थे सबसे अधिक तो ये माता के सामने उपद्रव करते माता के सामने इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था पिता के सामने थोड़ा संकोच करते और भाई विश्वरूप के सामने तो ये कभी भी उपद्रव नहीं करते थे उनसे तो ये बहुत ही अधिक संकोच करते थे विश्वरूप भी इनसे अत्यधिक स्नेह करते किंतु वह स्नेह अभ्यक्त होता था प्रायः वे अपने प्रेम को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते थे निमाए भी उनका मन ही मन बहुत आदर करते थे उनके आते ही भोले भाले बालक की तरह चुपचाप बैठ जाते या बाहर उठ जाते अब ये पिताजी के साथ गंगा स्नान करने को भी जाने लगे विश्वरूप सबकी धोती तैल और भिंगे आंवले लेकर आगे आगे चलते और मिस्र जी उनके पीछे होते निमाई कभी तो पिताजी की उंगली पकड़कर चलते और कभी भाई का वस्त्र पकड़े हुए चलते रास्ते में चलते हुए इधर उधर देखते जाते पिताजी से भांति भांति के उटपटांग प्रश्न भी करते जाते मिश्र जी किसी का तो उत्तर दे देते और किसी को टाल देते कभी कभी आप दोनों से अलग होकर चलते इस पर विश्वरूप उन्हें बुलाकर झट से गोद में ले लेते गंगा स्नान करके मिश्र जी तथा विश्वरूप संध्या बंदन करते थे ये भी बैठकर उनकी नकल करते जैसे वे लोग जल छिड़कते वे भी जल छिड़कते जब वे आचमन करते ये भी आचमन करते तथा सूर्य को अर्घ देने पर ये भी खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते कभी कभी तेल लगाकर स्नान करने के अनंतर फिर आप बालू में लौट जाते पिता फिर से इन्हें स्नान कराते घर आकर ये सब बातें अपनी माता से कहते स्त्रियाँ पूछती बेटा अच्छा तुमने संध्या कैसे की तब आप पद्मासन लगा बैठ जाते और आँखें बंद कर धीरे धीरे ओट ठहलाने लगते कभी कभी नाक बंद करके प्राणायाम का अभिनय करते जब ये अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठाकर सूर्य की ओर टकटकी लगाकर उप उपस्थान का ढंग दिखाते तब स्त्रियाँ हंसते हंसते लोट पोट हो जाती इसी प्रकार ये जिस काम को देखते उसी की नकल करते इनके चांचल्य से कभी कभी बड़ी हंसी होती एक दिन मिश्र जी के साथ ये गंगा स्नान करने गए स्नान करने के अनंतर मिश्र जी प्राय बाँस के भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे यह भी शाम के समय कभी कभी बालकों के साथ उसमें आरती देखने और प्रसाद लेने चले जाते थे आज दोपहर को भी ये मिस्र जी के साथ मंदिर में चले गए मिस्र जी ने जिस प्रकार साष्टांग प्रणाम किया उसी प्रकार इन्होंने भी किया उन्होंने प्रदीक्षिणा की तब यह भी प्रदिकिणा करने लगे पिताजी को हाथ बांधे देखकर इन्होंने भी हाथ जोड़ लिए और इधर उधर देखते भालते हाथ जोड़े जगमोहन में बैठ गए पुजारी जी ने मिश्र जी को चम्मच में थोड़ा केसर कपूर मिश्रित प्रसादी चंदन दिया इनका ध्यान तो उस तरफ था ही नहीं ये तो न जाने किस चीज़ को देख रहे थे पुजारी जी ने थोड़ा सा चंदन इन्हें भी दिया इन्होंने पंचामृत की तरह दोनों हाथ फैलाकर चंदन को ग्रहण किया और चट से उसे खा गए पुजारी जी तथा मिश्र जी यह देखकर कर हंसने लगे कडवा लगने से यह वहीं थू थू करने लगे और गुस्सा दिखाते हुए बोले यह कडवा कडवा प्रसाद पुजारी जी ने न जाने आज कहाँ से दे दिया मिस्र जी ने हँसते हुए कहा बेटा यह प्रसादी चंदन है इसे खाते नहीं हैं मस्तक पर लगाते हैं आपने मुँह बनाकर कहा तब आपने मुझे पहले से यह बात क्यों नहीं बताई पुजारी जी ने जल्दी से इन्हें एक पेड़ा दिया उसे खाकर ये खुश हो गए घर आकर माता जी से इन्होंने सभी बातें कह दी अब तो ये अकेले गंगा जी पर चले जाते और वहाँ घंटों खेला करते दो दो तीन तीन बार स्नान करते बालू के लड्डू बना बना कर अपने साथ के लड़कों को मारते गंगा जी में से पत्र पुष्प निकाल निकाल कर उससे बालू में बाघ बनाते और नाना प्रकार की बाल लीलाएँ करते मिश्र जी इन्हें बहुत समझाते कि बेटा कुछ पढ़ना भी चाहिए किंतु ये उनकी बातों पर ध्यान ही ना देते और दिन भर बालकों के साथ खेला ही करते एक दिन मिस्र जी को इन पर बड़ा गुस्सा आया ये इन्हें पीटने के लिए गंगा किनारे गए शचि देवी भी मिश्र जी को क्रोध में जाते देख गंगा किनारे के लिए उनके पीछे पीछे चल दी वहाँ पर ये बच्चों के साथ खूब उपद्रव कर रहे थे मिश्र जीतों गुस्से में भरे ही हुए थे इन्हें उपद्रव करते देखकर वे आपे से बाहर हो गए और इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े ये भी बड़े चालाक थे पिता को गुस्से में अपनी ओर आते देखकर ये खूब ज़ोर से घर की तरफ भागे रास्ते में माता मिल गई झट से ये उनसे जा लिपट गए माता ने इन्हें गोद में उठा लिया ये उनके अंचल से मुंह छिपाकर लंबी लंबी सांसे लेने लगे माता कहती थी तो बहुत उपद्रव करता है किसी की बात मानता ही नहीं आज तेरे पिता तुझे खूब पीटेंगे इतने में ही मिश्र जी भी आ गए वे बांह पकड़कर इन्हें शचि देवी की गोद में से खींचने लगे माता चुपचाप खड़ी थी इसी बीच और भी दस पाँच आदमी इधर उधर से आ गए सभी मिश्र जी को समझाने लगे अभी बच्चा है समझता नहीं धीरे धीरे पढ़ने लगेगा आपको पंडित होकर बच्चे पर इतना गुस्सा न करना चाहिए सब लोगों के समझाने पर मिश्र जी का गुस्सा शांत हुआ पीछे उन्हें अपने इसकृत्य पर पश्चाताप भी हुआ कहते हैं एक दिन रात्रि के समय स्वप्न में किसी महापुरुष ने इनसे कहा पंडित जी आप अपने पुत्र को साधारण पुरुष ही न समझें ये अलौकिक महापुरुष हैं इनके इस प्रकार भर्थना करना ठीक नहीं स्वप्न में ही मिश्र ने उत्तर दिया ये चाहे महापुरुष हों या साधारण पुरुष जब ये हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं तो हमें इनकी भर्थना करनी ही पड़ेगी पिता का धर्म है कि पुत्र को शिक्षा दे इसीलिए शिक्षा देने के निमित्त हम ऐसा करते हैं दिव्य पुरुष ने फिर कहा जब ये स्वयं सब कुछ सीखे हुए हैं और इन्हें अब किसी भी शास्त्र के सीखने की आवश्यकता नहीं तब आप इन्हें व्यर्थ क्यों तंग करते हैं इस पर उन्होंने कहा पिता का तो यही धर्म है कि वह पुत्र को सदा शिक्षा ही देता रहे फिर चाहे पुत्र कितना भी गुणी तथा शास्त्रज्ञ क्यों न हो मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा, और आवश्यकता होने पर इनको दंड भी दूँगा महापुरुष इनसे प्रसन्न होकर अंतर ध्यान हो, हो गए प्रातः काल ये इस बात पर सोचते रहे कालांतर में वे इस बालक बात को भूल गए इनकी अवस्था जो-जो बढ़ती गई त्यों ही त्यों इनकी कांति और भी दिव्य प्रतीत होने लगी ये शरीर से खूब हृष्ट पुष्ट थे शरीर के सभी अंग सुगठित और मनोहर थे शरीर में इतना बल था कि चार चार पांच-पांच लड़के मिलकर भी इनको पराजित नहीं कर सकते थे इनके चेहरे से चंचलता सदा चिटकती रहती जो भी इन्हें देखता खुश हो जाता और साथ ही सचेस्ट भी हो जाता कि कहीं हमसे भी कोई चंचलता ना कर बैठे रास्ते में ये सदा कूद कूद कर चलते सीढ़ियों से गंगा जी में उतरना हो तो सदा एक दो सीढ़ी छोड़कर ही कूदते कूदते उतरे रास्ते में दो चार लड़कों को खेलते देख कर, ये किसी दूसरे को उनके ऊपर ढकेल देते और फिर बड़े जोरों से हंस पड़ते गंगा किनारे पर छोटी छोटी कन्याएं पूजा की सामग्री लेकर देवी तथा गंगा जी की पूजा करने जाती आप उनके पास पहुंच जाते और कहते सब नैवेद्य हमें चढ़ाओ हम तुम्हें मनोवांछित वर देंगे छोटी छोटी कन्याएं इनके अपूर्व रूप लावण्य को देख मन ही मन प्रसन्न हो जाती और इन्हें बहुत सी मिठाई खाने को देती ये उन्हें वरदान देते किसी से कहते तुम्हें खूब रूपवान सुंदर पति मिलेगा किसी से कहते तुम्हारा विवाह बड़े भारी धनिक के यहाँ होगा किसी से कहते तुम्हारे पांच बच्चे होंगे किसी को सात किसी को ग्यारह बच्चे का वरदान देते कन्याएं सुनकर झूठा रोज दिखाते हुए कहती निमाई तो हमसे ऐसी बातें किया करेगा तो फिर हम तुझे मिठाई न देंगे बहुत सी कन्याएँ अपना नैवेद्य छिपाकर भाग जाती तब ये उनसे हंसते हँसते कहते भले ही भाग जाओ मुझे क्या तुम्हें कानापति मिलेगा धनिक भी होगा तो महाकंजूस होगा पांच पांच सौ घर में होंगी लड़की ही लड़की पैदा होंगी यह सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगती और इन्हें लौटकर कर मिठाई दे जाती किसी से कहते हमारी पूजा करो हम ही सबके प्रत्यक्ष देवता हैं कभी कभी मालाएं उठा उठा कर गले में डाल लेते स्त्रियों के पास चले जाते और उन्हें पूजन करते देख कहते हरि को भजे तो लड़का होए जाति पाति पूछे ना कोई यह सुनकर स्त्रियां हंसने लगती जो इनके गांव नाते से भाभी या चाची होती वो इन्हें खूब तंग करती और खाने को मिठाई देती इन्हीं लड़कियों में लक्ष्मी देवी भी पूजा करने आया करती थी वह बड़ी ही भोली भाली लड़की थी निमाई के प्रति उसका स्वाभाविक ही स्नेह था पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण वह निमाई को देखते ही लज्जित हो जाती और उसके हृदय में एक अपार आनंद स्रोत उमड़ने लगता ये सब लड़कियों के साथ उसे भी देखते किंतु इससे कुछ भी नहीं कहते थे न कभी इससे मिठाई ही मांगी इसलिए लक्ष्मी देवी की हार्दिक इच्छा थी कि कभी ये मेरा भी नैवेद्य स्वीकार करे किंतु बिना मांगे देने में न जाने क्यों उसे लज्जा लगती थी एक दिन लक्ष्मी देवी को पूजा के लिए जाती देखकर आपने उससे कहा तू तो हमारी ही पूजा कर यह सुनकर भोली भाली कन्या बड़ी ही श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करने लगी छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों से काँपते हुए उसने निमाई के मस्तक पर चंदन चढ़ाया अक्षत लगाए माला पहनाई नैवेद्य समर्पण किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया निमाई ने आशीर्वाद दिया तुम्हें देवतुल्य रूपवान तथा गुणवान प्रति प्राप्त हो यह सुनकर बेचारी कन्या लज्जा के मारे जमीन में गढ़ सी गई और जल्दी वहां से भाग आई कालांतर में इन्हीं लक्ष्मी देवी को निमाई की प्रथम धर्मपत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ये अपने साथ के सभी लड़कों में सरदार समझे जाते थे चंचलता तो मानो इनकी नस नस में भरी हुई थी नटखटपने में इनसे बढ़कर दूसरा बालक नहीं था सभी लड़के इनसे अत्यधिक स्नेह करते मानो एक बाल सेना के सरप्रधान सेनापति थे लड़के इनका इशारा पाते ही कर्तव्य अकर्तव्य सभी प्रकार के काम कर डालते बालकपन से ही इनमें यह मोहनी विद्या थी कि जो एक बार इनके साथ रह गया वह सदा के लिए इनका गुलाम बन जाता था इसलिए ये अपने सभी साथियों को लेकर गंगा किनारे भांति भांति की बाल किरणाएँ करते इन्हें स्त्री पुरुषों को तंग करने में बड़ा मज़ा आता था कभी कभी ये बहुत से बालू के छोटे छोटे लड्डू बनवाते सभी के झोलियों में 10- दस बीस बीस लड्डू भर देते और एक और खड़े हो जाते गंगा स्नान करके जो भी निकलता सभी एक साथ तड़ातर बालू के लड्डू उनके ऊपर फेंकते और जल्दी से फेंक कर भाग जाते कभी कभी किसी की सूखी धोती लेकर गंगा जी में डुबो देते कभी ऐसा करते कि जहाँ दस पाँच आदमी बैठे हुए बातें करते होते तो ये उनके पास जा बैठते और धीरे से एक के वस्त्र से दूसरे के वस्त्र को बांध देते जब स्नान करने को उठते तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता कभी कभी वस्त्र भी फट जाता ये अपने साथियों के साथ अलग खड़े हुए ताली बजा बजा कर खूब जोरों से हंसते तभी लोग हंसने लगते बेचारे वे लज्जित हो जाते कभी लड़कों के साथ घंटों स्नान करते रहते एक दूसरे के ऊपर घंटों पानी उलिसते रहते किसी को कच्छप बनाकर आप उसके ऊपर चढ़ जाते कभी धोती में हवा भर कर, उसके साथ गंगा जी के प्रवाह की ओर बहते और कभी उस धोती के फूले हुए गुब्बारे में से हवा के बुलबुले निकालते स्त्रियों के घाटों पर चले जाते वहाँ पानी में बुड़की लगा कर कछुए का रूप बना लेते और स्नान करने वाली स्त्रियों के पैर डुबकी मारकर पकड़ लेते स्त्रियाँ चितकार मारकर बाहर निकलती तब ये हंसते हँसते जल के ऊपर आते और सबसे कहते देखो हम कैसे कछुए बने इस तरह मधुर मधुर भर्सना करती और कहती तू आज घर चल मैं तेरी माँ से सब शिकायत करूंगी मिश्र जी तुझे मारते मारते ठीक कर देंगे कोई कहती इतना दंगली लड़का तो हमने कोई नहीं देखा यह तो हद कर देता है हमारे लड़के भी तो इसने बिगाड़ दिए वे हमारी बातें मानते ही नहीं कोई कहती न जाने वीर इस ठोकरे में क्या जादू है इतना उपद्रव करता है भी यह मुझे बहुत प्यारा लगता है इस बात का सभी समर्थन करती स्त्रियों की ही भांति पुरुष भी इनके भांतिभा के उपद्रवों से तंग आ गए बहुतों ने जाकर इनके पिता से शिकायत की स्त्रियां भी शची माता के पास जा जाकर मीठा उल्हना देने लगी शची देवी सभी की खुशामत करती और विनय के साथ कहती अब मैं क्या करूं तुम्हारा भी तो वह लड़का है बहुत मना करते हूं, शैतानी नहीं छोड़ता तुम उसे खूब पीटा करो स्त्रियॉँ सुनकर हंस पड़ती और मन ही मन खुश होकर लौट जाती एक दिन कई पंडितों ने जाकर निमाई की मिश्र जी से शिकायत की और कहा अभी जाकर देखाओ तब तुम्हें पता चलेगा कि वह कितना उपद्रव करता है यह सुनकर मिश्र जी गुस्से में भर कर गंगा किनारे चले किसी ने यह संवाद जाकर निमाई से कह दिया निमाइ जल्दी से दूसरे रास्ते होकर घर पहुँचे और अपने शरीर पर खड़ी आदि लगाकर माता से बोले अम्मा मुझे तेल दे दे मैं गंगा स्नान कराऊँ माता ने कहा अभी तक तैने स्नान नहीं किया क्या आपने कहा अभी स्नान कहाँ किया तो जल्दी से मुझे तेल और धोती दे दे यह कहकर आप तेल हाथ में लेकर और धोती बगल में दबा गंगा जी की ओर चले उधर मिश्र जी ने गंगा जी के किनारे जाकर बच्चों से पूछा यहाँ निमाई आया था क्या बच्चे तो पहले से ही सिखाए पढ़ाए हुए थे उन्होंने कहा आज तो निमाई इधर आया ही नहीं यह सुनकर मिश्र जी घर की ओर लौटने लगे घर से निकलते हुए बगल में धोती दबाए निमाई मिले मिश्र जी ने कहा तो इतना दंगल क्यों किया करता है आपने ज़ोर से कहा न जाने क्यों लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं यही बात अम्मा कहती थी कि स्त्रियां तेरी बहुत शिकायत करती थी मैं तो अभी पढ़कर आ रहा हूँ अब तक गंगा जी की ओर गया ही नहीं यदि ये हमारी झूठी शिकायतें आ आकर करते हैं तो हम सत्य ही किया करेंगे मिस्र चुप हो गए और ये हँसते हँसते गंगा जी की ओर स्नान करने चले गए लड़कों में जाकर अपने चालाकी का सभी वृत्तांत सुनाया लड़के सुनकर खूब जोर से हंसने लगे इस प्रकार इनकी अवस्था पाँच वर्ष की हो गई माता पिता को इनकी इस चांचल्य वृत्ति से बहुत ही आनंद प्राप्त होता विश्वरूप इनसे ग्यारह बारह वर्ष बड़े थे किंतु वे जन्म से ही बहुत अधिक गंभीर थे इसलिए पिता भी उनका बहुत आदर करते थे अब तो उनकी अवस्था सोलह वर्ष की हो चली थी इसलिए प्राप्त तु सोशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरित अर्थात पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाए तो उसे मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए इसी सिद्धांतानुसार मिश्र जी उनके प्रति पंडित का सा व्यवहार करते एक दिन माता ने भोजन बनाकर तैयार कर लिया किंतु विश्वरु अभी तक पाठशाला से नहीं आए वे श्री अद्वैताचार्य की पाठशाला में पढ़ते थे आचार्य की पाठशाला मिश्र जी के घर से थोड़ी दूर गंगा जी की ओर थी माता ने से कहा बेटा निमाई देख तेरा दादा अभी तक भोजन करने नहीं आया जाकर उसे पाठशाला से बुला तो लिया बस इतना सुनना था कि ये नंगे बदन ही वहाँ से पाठशाला की ओर चल पड़े शरीर की कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर झलमल झलमल कर रही थी गौरवर्ण शरीर पर स्वच्छ साफ धोती बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी निमाई आधी धोती ओढ़े हुए थे उनके बड़े बड़े विकसित कमल के समान सुंदर और स्वच्छ नेत्र मुख्य चंद्र की शोभा को द्विगुणित कर रहे थे आचार्य के सामने हंसते हंसते इन्होंने भाई से कहा दद्दा चलो भात तैयार है अम्मा तुम्हें बुला रही है विश्व ने निमाई को गोद में बिठा लिया और स्नेह से बोले निमाई आचार्य देव को प्रणाम करो यह सुनकर निमाई कुछ लजाते हुए मुस्कराने लगे लज्जा के कारण भाई विश्वरूप की गोद में छिपे से जाते थे आचार्य से आज्ञा लेकर विश्वरूप घर चलने को तैयार हुए निमाई विश्वरूप का वस्त्र पकड़े उनके पीछे खड़े हुए थे आचार्य ने निमाई को खूब ध्यान से देखा आज पहले ही पहले उन्होंने निमाई को भली भांति देखा था देखते ही उनके संपूर्ण शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी उन्हें प्रतीत होने लगा कि मैं इतने दिन से जिन भावभयहारी जनार्दन की उपासना कर रहा हूं, वे ही जनार्दन साकार बनकर बालक रूप में मुझे अभय प्रदान करने आए हैं उन्होंने मन ही मन निमाई के पाँच पद्मों में प्रणाम किया और अपने भाव को दबाते हुए बोले विश्वरूप यह तुम्हारे भाई है ना? विश्वरूप ने नम्रतापूर्वक कहा हाँ आचार्य देव यह मेरा छोटा अनुज है बड़ा चंचल है आपके सामने जैसे ऐसे चुपचाप भोले बालक की भांति खड़ा है आप इसे गंगा किनारे या घर पर देखें तब पता चले कि यह कितना कौतुकी है संसार को उलट पलट कर डालता है माता तो इससे तंग हो जाती है आचार्य यह सुनकर हंसने लगे निमाई विश्वरूप की आड़ में से छिपकर आचार्य की ओर देखने लगे विश्वरूप का वस्त्र पकड़ जाते जाते दो तीन बार निमाई ने फिर फिर आचार्य की ओर देखा आचार्य चेतना शून्य से हो गए वे ठीक ठीक न समझ सके कि हमारे चित्त को यह बालक हठात अपनी ओर क्यों आकर्षित कर रहा है अंत में यही आचार्य देव के मुख्य पार्षद हुए जिनके द्वारा गौरांग अवतारी माने जाने लगे इसीलिए अब यह जान लेना जरूरी है कि ये अद्वैताचार्य कौन थे और इनकी पाठशाला कैसी थी